यजुर्वेद के 34वें अध्याय के दो मंत्रों की चर्चा हुई तीसरे मंत्र को लेकर के विचार करते हैं मंत्र है यज्ञान मुतचेतो धृतिशजरमृत प्रजासु ये ते मन शिव संकल्प तो इस मंत्र के शब्दों को आप गिनिएगा कितने शब्द बनते हैं यत चेत धृति योति अंत अमृतम प्रजासु न यस्मात्ते च न कर्म क्रियते तत् मे मन हाँ शिव संकल्पम अस्तु कितने हो गए चौबीस है या तेईस है हाँ तेईस शब्द हैं ठीक है जी चौबीस नहीं है तेईस है तो मंत्र कहता है यत् यज्ञेत धृति च ज्योति अंत अमृत प्रजासुति कर्म क्रिय मे मनः संकल्प अस्तु इस मंत्र में मन की चर्चा हो रही है यद्यपि इन सभी मंत्रों में मन की चर्चा है क्योंकि मन ही इन मंत्रों का देवता है पर इस मंत्र में मन की कुछ विशेषताएं बताई जा रही है यत जो मन है यत का मतलब जो मन कैसा है प्रज्ञानम बहुत बड़ी बात कही है प्रजानाति ये न जिसके बिना कोई ज्ञान नहीं हो सकता जो ज्ञान का साधन है जो ज्ञान का भंडार है आज हमारे जीवन में जितना भी ज्ञान है किसी भी प्रकार का ज्ञान है चाहे वो ज्ञान विद्या के रूप में हो चाहे वो ज्ञान अविद्या के रूप में हो कोई भी ज्ञान हो इस सब का बेस आधार जिस में ज्ञान रहता है वो कौन है मन हाँ याद रखना ये जितना भी ज्ञान है आज हमारे पास में ये सारा का सारा मन में रहता है किसी को समझ में ना आए तो समझने का प्रयत्न करना जो प्राप्त किया जाता है अप्राप्त को जो भी प्राप्त किया जाता है आज हम ज्ञान को प्राप्त करते नहीं करते करते ना यानी हमारे पास में नहीं है इसलिए तो ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी अप्राप्त को जो भी प्राप्त किया जाता है वो प्राप्ति आत्मा में एंट्री नहीं कर सकती। इस बात को स्पष्ट कर लेना जब ये बात समझ में आ जाएगी तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिसमें ना इन होता है ना आउट होता है ना आत्मा में कुछ प्रवेश किया जाता है ना आत्मा से कुछ निकल जाता है आत्मा तो अच्छि है अभेद्य है अखंड है परमात्मा के बारे में जानते हैं ना परमात्मा कैसा है जी अखंड है उसके खंड नहीं कर सकते ऐसा ही आत्मा जीवात्मा मैं आप हम सब है ये भी अखंड है जिसके खंड नहीं कर सकते जिसमें विभाजन नहीं हो सकते जिसमें परिणाम नहीं हो सकते और आत्मा के स्वभाव के बारे में आपने सुनाई है ना वो कैसा है अप्रति संक्रमा उस वस्तु में यानी आत्मा में कोई भी दूसरी वस्तु जाकर के घुल मिल नहीं सकती इसलिए जितना भी ज्ञानम प्राप्त करते हैं जो प्राप्त किया है भविष्य में जो प्राप्त करेंगे सब का सब मन में रहता है यज्ञानम इसलिए कहा जा रहा है मंत्र प्रज्ञान मन कैसा है ज्ञान से ओत प्रोत है उसमें ज्ञानी ज्ञान है बहुत हमने प्राप्त किया है ये जो आजकल मोबाइल लेते हैं ना लोग एंड्रॉइड या विशेष रूप से एप्पल का लेते हैं ना आप में से किसी के पास है एप्पल का फोन उसमें कोई चिप नहीं लगता कोई मेमोरी कार्ड नहीं लगता याद रखना कमाल है भगवान ने क्या सृष्टि रची है हा? और इस सृष्टि को देख करके मनुष्य ने परमात्मा को जानने का क्या प्रयत्न किया देखिएगा अब कोई मोबाइल लेता है एप्पल का और उसके अंदर डाटा भर गया है समझ रहे ना डाटा भर गया है तो आपको कोई चिप नहीं लगाना पड़ता उसमें कुछ नहीं लगाना है Is, जैसा मोबाइल है वैसा रहेगा क्या करना पड़ता है पैसा देना पड़ता है जितना आपको स्पेस चाहिए जगह चाहिए डाटा भरने के लिए देर इज नो लिमिटेशन अनलिमिटेड है कितना ही ले लो पर पैसा चाहिए कुछ समझ में आ रहा है ना पैसे देते जाओ पैसा देते जाओ जगह मिलता जाएगा पैसा देते जाओ जगह मिलता जाएगा कहा जितना स्पेस है आकाश कुछ समझ में आ रहा है ना उसमें भरता कुछ नहीं है यानी उसमें कोई ऐसा आप चिप लगा दो जी इसका पूरा हो गए, एक, एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड इसमें डाल देते हैं जी इसमें डाटा समाप्त हो गए जी नहीं आपको पैसा देना आपको जगह मिलेगा जितना पैसा दो उतना जगह मिलेगा कमाल ले क्या बना दी आदमी ने जब आदमी ऐसा बना सकता है तो क्या भगवान में सामर्थ्य नहीं है भगवान में कितना सामर्थ्य इसका आप अंदाजा लगाइए कि ये जो हमारा मन है इसमें कितना डाटा रह सकता है कितना रह सकता है अनलिमिटेड है अनलिमिटेड <laughs> है इसलिए कहा कहा जा रहा है मंत्र यत यद प्रज्ञानम उ का मतलब और और क्या है चेत ये कैसा है मन चेत चेतती स्मरती ये ना क्या कहा जा रहा है चेतहा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत अच्छा अर्थ किया है चेताने आ रहा स्मरण करता ये याद करता है क्या मेमोरी कार्ड है कमाल का है आप भूल गए अपनी मां को नहीं भूले ना पिता को नहीं भूले ना किसी को कहा भूलते हैं आप किसी को क्या मतलब भगवान तो भूल जाएंगे <laughs> भगवान को भूल जाएंगे समाधि को भूल जाएंगे यम नियम को भूल जाएंगे लेकिन रिलेशनशिप को नहीं भूलेंगे ये जो तो अटैचमेंट है हमारा जिसके साथ में भी जिसके साथ हमारा अटैचमेंट है जिसने जन्म दिया है उसको कभी नहीं भूलता आदमी और जिसके कारण से जन्म मिला उसको हमेशा भूला रहता है जिसने जन्म दिया है उसको कभी नहीं बोलता पागल हो जाए तो अलग बात है पागल नहीं है दिमाग ठिकाने पे है वो कभी नहीं बोलता है तीन काल में नहीं भूलेगा वो नहीं भूलेगा माँ होती है ऐसी है पिता होता ही ऐसा है अब बहन को भूल जाएगा भाई को भूल जाएगा सास को भूल जाएंगी बहू को भूल जाएंगी सबको भूल जाएंगे लेकिन मां को नहीं भूल सकते पिता को नहीं भूल सकते पति को नहीं भूल सकती है हाँ पत्नी को नहीं भूल सकता आदमी गुरु को भूल जाएंगे और विद्यार्थी को भी भूल जाएंगे को भूल जाएंगे जब भगवान को ही भुला दिया जाए तो हम लोग कौन होते हैं जब आदमी भगवान को भुला देता है तो कहा जा रहा है चेत हा। ये स्मरण करता है क्या स्मरण करता है क्या स्मृति है क्या मेमोरी कार्ड है इसमें कहा तक स्मरण करता है योगदर्शन में एक जगह पर आता है कि जैगी शव्य ऋषि से अवाट्य ऋषि ने प्रश्न किया है आप याद कर रहे हो क्या क्या आप कुत्ते में गए थे गधे में गए थे सुवर में गए थे कहा गए थे आप? हाँ मतलब क्या क्या जन्म लिया आपने कितने जन्म लिया कितने योनियों में पहुंचे आप सब याद किया उन्होंने और कितने दस सृष्टिया चार अरब बत्तीस करोड़ की एक सृष्टि ऐसे दस सृष्टियों की स्मृति उनको आए है क्या मन बनाया भगवान ने यद प्रज्ञानम उत चेत स्मरण करता ये क्या स्मरण करता है क्या भगवान ने यंत्र बना के दिया है ऐसा मन बना करके दिया है क्या खूबियत है इसकी क्या स्मरण रखता है बस ये है जिससे प्रयोजन पूरा होता है उसको हम याद नहीं रख पा रहे हैं और जिसका कोई लेना देना नहीं है उसको खूब याद रखते हम लोग इसका अर्थ ये है कि जिससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती है देखो जी सीधी सी बात है सलाम करते हैं मां है पिता है जन्म दिया जिनके बिना हम है ही नहीं है लेकिन जिस भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं है उसको भुला के रखते हैं उसकी स्मृति नहीं रखते हैं इसलिए प्रयोजन की पूर्ति नहीं हो रही है आप कौन हो आप मेरे प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते ना माँ कर सकती ना पिता कर सकता ना गुरु कर सकता ना कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है मेरे प्रयोजन को तो परमात्मा पूरा कर सकता है उसके शरण में जाऊंगा वही पूरा कर सकता उसको स्मरण करना है उसको बनाए रखना है इसलिए कहा जा रहा है चेत स्मरण करो स्मरण रखो परमात्मा को प्रज्ञानम ज्ञान है मन में बहुत ज्ञान रहता है पर ईश्वर का ज्ञान भी रहे ईश्वर का ज्ञान भी रहे मन के अंदर तो यज्ञान उत चेत जो मन कैसा है प्रज्ञानम ज्ञान से ओतप्रोत है ज्ञानी ज्ञान है उसके अंदर बहुत ज्ञान भरा हुआ है मन के अंदर बस उसका प्रयोग करना होता है उता और और क्या है चेत को स्मरण करता है यद प्रज्ञानम उत चेत आगे क्या है दृति ही बहुत बड़ी बात दृति ही दृति कहते हैं धैर्य को मन में एक बहुत बड़ा स्वभाव है धैर्य धैर्य पेशेंस रखना धीरज रखना मन का है स्वभाव कैसा चलायमान है चलम चुनवृत्तम महर्षि वेदव्यास कहते हैं मन ऐसा है चलम च गुणवृत्तम चलायमान है चंचल है चंचल का मतलब वैसा चंचल नहीं बंदर की तरह चलायमान का मतलब है गतिशील है गमनशील है क्रियाशील है जिसका स्वभाव ही क्रिया है फिर भी धृति ही धैर्य रखता है कमाल है जब योगी एकाग्र होता है जब योगी एकाग्र होता है तो क्या धृति है मन के अंदर क्या पेशेंस है मन में क्या धैर्य है क्या धीरज रखता है जब योगी एकाग्र होता है मन जो है कितना धैर्य रखता है ये तब समझ में आता है वैसे नहीं समझ में आएगा जो ध्यान करने वाला ध्याता जब ध्यान को ध्यान के रूप में कर रहा होता है तब समझ में आता है मन कितना धैर्य रखता है अन्यथा नहीं समझ में आता जब व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचानता है और अपने साधनों के स्वरूप को पहचानता है बखूबी उनका प्रयोग करना उसको आता है वो व्यक्ति प्रयोग करना नहीं जानता है वो व्यक्ति अपने स्वभाव का प्रयोग नहीं करता है जो नहीं जानता है इसलिए अपने आप को जानना अपने साधनों को जानना बेहद जरूरी है यदि अपने आप को नहीं पहचाने तो रह जाएंगे हम मतलब होते वे भी कि तो ऐसी बात है उसके पास खाना भरपूर है लेकिन खा नहीं पा रहा क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास खाना है या नहीं जिसके पास पैसा ही पैसा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पास पैसा है कई बार क्या होता है देखो जी हम जिस परिवेश में पहले बड़े हो गए तो हमारे पास कोई ऐसा लॉकर और ऐसा कुछ होता नहीं था ठीक है ना आज भी नहीं है तो पैसे कभी मिलते तो कभी इस पुस्तक में रख दिया कभी उस पुस्तक में रख दिया कभी उस नोटबुक में रख दिया कभी किसी में रखा है रखा रखा है पता ही नहीं पता ही नहीं और परेशान हो रहे हैं पैसे नहीं है पैसा है लेकिन परेशानी हो रही है तो ये ये एहसास करना बेहद जरूरी है कि मेरे पास क्या है मैं क्या हूं ये पहचान नहीं सकता आदमी बहुत दुखी रहता है इतना दुखी रहता है वो सोचता है मैं नहीं कर सकता मैं बिल्कुल नहीं कर सकता मेरे बस की बात नहीं है इतना हताश निराश हो जाता है व्यक्ति जबकि वो कर सकता है भगवान ने उसको मनुष्य बनाया इसलिए कि वो कर सकता है मैं तो कुत्ता बनाता गधा बनाता मेरे को मच्छर बना देता कुछ और बना देता किसी और योनि में डाल देता क्योंकि मैं कुछ नहीं करूंगा सामर्थ्य नहीं है मेरा जब भगवान ने जब मेरे को मनुष्य बनाया है किस लिए बनाया प्रयोजन को पूरा करने के लिए बनाया अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता हूं यही ऐसा शरीर है मनुष्य शरीर जिसमें मनुष्य अपने प्रयोजन को जान सकता समझ सकता पूरा कर सकता है इसलिए उसको प्रज्ञानम बना दिया इसलिए उसको चेता बनाया इसलिए उसको धृति बनाया और उसको समझे नहीं पहचाने नहीं है तो कहां जाएंगे फिर हम इसलिए धैर्य को समझना है तो धैर्य तब समझ में आता है जब ध्यान ध्यान के रूप में होता है योगी व्यक्ति धैर्य को समझता है धैर्य को समझता है जब एकाग्रता बनती है तब मन का धैर्य समझ में आता है कितना धैर्य और जब समाधि लगती है फिर पूछो ही मत क्या धैर्य है जिसका स्वभाव ही चलम है चलायमान है क्रियाशील है उसको रोके रखना निरुद्ध अवस्था कमाल की है और जब तक निरुद्ध अवस्था रहती है तब तक धैर्य रखना पड़ता है मन को क्या धैर्य उसके अंदर बहुत धैर्य रखना पड़ता है और हम लोग धैर्य खो देते हैं थोड़ी देर तक सहन करते हैं उसके बाद हाँ, मेरे बस की बात नहीं देख लिये इसने कितने बार सहन करूंगा इसको अब मेरे सिर से ऊपर निकल गया जब मैं तो सहन नहीं करूंगा धैर्य नहीं है व्यक्ति के पास में लेकिन इसके अंदर धैर्य धैर्य पर उसको पहचानना पड़ता है अपने आप को जब व्यक्ति पहचान लेता है बहुत कुछ कर लेता है जब पहचानता नहीं है तो अपने को दीन हीन गरीब समझता है इसलिए मंत्र यह भी कहता है अधीनाह श्यामा कहीं आया ये शब्द अधीनाह श्यामा कहां पर तक्ष देवहितम में अधीन का अर्थ होता है दीनता, हीनता से रहित सशक्त सबल अपने आप को सामर्थ्यवान समझो बहुत सामर्थ्य दिया भगवान ने भगवान ने इतना सामर्थ्य दिया है इतना सामर्थ्य दिया है हम सहजता से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं बस केवल उसको समझने की आवश्यकता है हम किसी में समझते हैं अपने आप को किसी में समझते नहीं ऐसा नहीं कि हम नहीं समझते समझते हैं लेकिन किसी में समझते हैं तो किसी में नहीं समझते किसी ने मेरे को गाली दिया समझ में आता है मैं क्या हूं कमाल है दिखाता हूं उसको अभी मैं हाँ उसने मेरे को गाली दिया है ना अब दिखाता तो मैं क्या हूं बहुत अच्छी तरह समझता आदमी उसने मेरे बारे में कुछ बोला है समझता है बहुत अच्छा उसने थोड़ा सा आंखें दिखा है मैं समझता क्या मेरे पास आंखें नहीं है और फिर दिखाता है देखना फिर वो यानी बहुत कुछ समझता है आपको लेकिन हर जगह नहीं समझ पा रहा है ठीक <laughs> है ना समझता तो है लेकिन हर जगह नहीं समझ पा रहा है तो ये जो समझ है ये लाना पड़ेगा धैर्य लाना पड़ेगा जबकि कहा जा रहा है मंत्र में धृति ही बहुत ध्रृति है क्या पेशेंस रखता है क्या धैर्य रखता है कितना धैर्य रखता है जब आसन लगा करके बैठता है व्यक्ति ठीक है जी ध्यान के लिए धृति तब काम आती है धृति, धैर्य पेशेंस रखो और बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो क्यों उठने की बात करते हो क्यों हिलने की बात करते हो बैठे रहो धैर्य धृति ही तो धृति का जहां जहां प्रयोग करना है वहां वहां यदि हम नहीं करते हैं तो उस धृति का होना व्यर्थ हो गया हमारा ये तो ऐसा ही है पैसा है लेकिन यूज नहीं करता फिर उसका होना ना होना एक जैसा है एक गरीब है दरिद्र है और एक अमीर है वो भी दरिद्र हो गया क्योंकि यूज ही नहीं करता क्योंकि होना इतना मैटर नहीं करता इतना महत्व नहीं रखता है होना होना तब महत्व रखता है जब उसका प्रयोग किया जाता है इस बात को समझने का प्रयत्न हम सब लोगों को करना है मैं क्या हूं कोई मैटर नहीं करता कितनी बुद्धि है कोई मैटर नहीं करता कितना टैलेंट है कोई मैटर नहीं करता कितना मैं स्मार्ट हूं कोई मैटर नहीं, नहीं करता क्या अधिकार है मेरे पास में कोई मैटर नहीं करता क्या दुनिया में मेरा दाख है कोई मैटर नहीं करता दुनिया मेरे को क्या समझती कोई मैटर नहीं करता मैटर करता है जब उन सब का मैं प्रयोग करूं व्यवहार में लाऊं तब मैटर करता है नहीं तो क्या मतलब है कोई मतलब का नहीं है। किसी प्रकार का को कोई मतलब ही नहीं रहेगा तो इसलिए ये हमें समझ करके चलना पड़ता है तो यद प्रज्ञानम उत चेतह धृति ही फिर कहा च छा का मतलब है और केवल इतना ही नहीं है स्वामी दयानंद लिखते हैं लज्जा भी है इसमें लज्जा लज्जा जो है बहुत उपयोगी है हाँ याद रखना लज्जा जो है बहुत उपयोगी है लज्जा जो लज्जित होता है लज्जित तो समझते हैं ना लज्जित होता है ये जो लज्जा है ये हमेशा पाप को रोकने वाली होती है लज्जा जो है हमेशा पाप को रोकने वाली होती है पाप तभी रुक सकता है जब लज्जा हो हमारे में लज्जा ही नहीं है तो पाप रुक ही नहीं सकता तो मन का ये भूषण है लज्जा लज्जा का होना। बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी है नहीं समझ में आ रहा है आ रहा है ना लज्जा तो बहुत उपयोगी है आदमी नहीं समझ पा रहा है लज्जा को इसलिए मन के स्वभाव में बताइए लज्जा मन के और भी बहुत सारे स्वभाव बताएं उसमें लज्जा भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है क्योंकि जगह जगह पर लज्जा का प्रयोग आदमी को करना होता है तो उसको देखते ही उसको लज्जा जब आ जाती है तो रुक जाता आदमी जब गलत करने की इच्छा हो जाए या गलत विचार आ जाए मन में या कुछ भी ऐसा चाहे मन में आए चाहे वाणी में आ जाए चाहे शरीर में आ जाए तुरंत लज्जा का प्रयोग कर लेता है फिर वो रुक जाता है तो और विचार करेंगे ओ शांति पाठ